पर कहा जा वैसे तो मेरे नौ सार्वन घर नहीं है परंतु के में तू का बहुत बड़े प्रेमी विद्वान के द्वारा कहा गया है तो वो बड़े सहायक होते हैं प्रेम मार्ग में पर बहुत अच्छे पुरुष ने मुझसे कहा है कि तो जो कोई तो प्रेम मार्ग नहीं जाना चाहे या जाते हैं उनसे इन तो नई बातों का आचरण करने के बाद कहना चाहिए इससे प्रेम की परिपुष्टि होगी परिवर्तन होगा निर्मलता आएगी हो और शीघ्र प्राप्त होगा प्रेम नई बातों लिए ऐसा कहा है कि जब प्रेम के भाव का अंकुर पैदा होता है किसी प्रेमी शब्द की हजार भगवान के दिल की, की हजार तब ये चीजें इसमें स्वाभाविक आती हैं। तो जिनको स्वाभाविक हैं, उनको हमें बढ़ानी चाहिए और जरूरी अभी तक उनका भाग कम है उनको अपने अंदर नहीं उत्पन्न करना चाहिए और उनको अपने जीवन में उतारनी चाहिए यह बात है शांति अवीर्थ कालत्व वरक्ति नाम सुनता आशा बंध सम में नित्य रुचि और भगवान के गुरु के गान करने में आसक्ति भगवान के लीला स्थल में प्रीति ये नए चीज है तो उन पर कुछ थोड़ा सा विचार करें सबसे पहली चीज है शांति शांति के साधारण किया दो अर्थ है क्षमा और सहिष्णुता <laughs> और इनकी बहुत भारी आवश्यकता है प्रत्येक उन्नति चाहने वाले व्यक्ति के लिए जब तक ष्णुता नहीं है और जब तक तो क्षमा नहीं है तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता भगवान ने गीता के तेरह बारहवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में क्षमे लक्षण बताया है भक्त का क्षमा नाम हो जो सह और केवल सहने जिसने दुख दिया हो उसका भला करे एक बहुत समझने की चीज है अक्रोध और क्षमा इन दोनों का मनु महाराज ने अलग अलग उल्लेख किया दशधर्मों में तो अक्रोध का नाम ही क्षमा नहीं है उन्हें किसी आदमी के द्वारा हमारा कोई इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं, उनके अमुक ने हमारा घुरा किया बुरा करता नहीं पर हमारे मन में चूंकि उसके प्रति कुछ द्वेश की कुछ दूसरे भाव की कल्पना होती है इसलिए हम मान लेते हैं कि वो हमारा बुरा कर रहा है कल्पना होती है दूसरी बात किसी के बुरा करने पर हमारा बुरा कभी होता नहीं सिद्धांत है हमारा बुरा तभी होगा यदि उस बुरा होने योग्य हो हमारे कर्म पहले से बने हुए होंगे और वो फलदानोन्मुख होंगे मैंने बिना प्रारब्ध के हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता हमारा बुरा कोई करना चाहता है यदि तो वो हमारा बुरा को कर नहीं सकता उसका अपना बुरा हो जाता है तो इसलिए हमारा बुरा करने पर भी हमारे मन में क्षोभ हो इसका नाम तो है अक्रोध अहित करने वाले के प्रति भी प्रतिकूल से प्रतिकूल आचरण हमारे प्रति हो जाने पर भी हमारे मन में क्रोध न आए उसका बदला लेने की दंड देने की क्षमता होने पर भी मन में क्रोध न पैदा हो जहाँ पर बदले में बहुत बड़ी शिक्षा मिलने की दंड पाने की संभावना होती है मन को दिन आप दब जाता है जब मन में भली रहे तो एक मारेंगे मारे तो पांच मारेगा तो वहाँ तो दब जाता है अंदर से नहीं दबता तो बदला लेने की प्रतिशोध लेने की दंड देने की क्षमता होने पर भी सच्चे अपराधी के प्रति भी मन में क्षण होना हुन इसका नाम तो अक्रोध है और तो ये नेगेटिव चीज है नकारात्मक है नहीं हुआ कुछ होना चाहिए तो क्षमा उससे आगे बढ़ती है क्षमा उस को उस बुरा करने वाले का भला करने में प्रवृत्ति करती है मनुष्य किसी आदमी में किसी के रूपये पालने हैं और वो उससे मांगता नहीं क्या नहीं जानता उसके पास है नहीं या अपने पास बहुत है क्या मांगना है तो रुपये खाते में नाम लिखे हैं और खाता बराबर नहीं किया उसने मर गया तो उसके बारिश रुपये मांग सकते हैं उससे अब आजकल कानून से हो जाए वो अलग चीज है ईमानदार के लिए कभी तिमादी नहीं होती तो रुपये अगर खाते में नाम लिखे हैं तो उसके वारिश मान सकते हैं और कहीं कोई न रहे अगर गवर्नमेंट के पास सारा अकाउंट उसका चला जाए तो सरकार भी खाता देख के रुपये वसूल कर सकती है परंतु यदि वो बच्चे खाते लिख करके खाता दौरा कर दे तो कोई नहीं मांग सकता तो क्षमा ये काम करती है खाता जोड़ा कर देती है मैंने किसी के अपराध का उसे दंड मिलता है अपराध जिसका किया उसका उसके नजेने पर भी भगवान के द्वारा जो शक्ति दंड विधान करती है वो शक्ति हम चाहे चाहे न चाहे वो विधान करेगी अपने विधान की रक्षा के लिए परंतु तो हमें भी उसको क्षमा कर दें हमें, हमें भी उसका खाता जोरा कर दें तो फिर उस पर दंड नहीं होता तो इसी प्रकार से अपराध करने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करना अपने प्रम्हाद की कथा ये बड़े सुंदर प्रम्हाद बड़ा सहनशील संघ और अमर के लिए गुरु पुत्र है उसके विष्णु पुराण की कथा है उनको बुला करके इन कश्यु ने बड़ा सराहना दिया की तुमने वही पाठशाला क्या खोल रखी है उस बच्चों को बिगाड़ने का स्कूल खोल रखा है हमारा बच्चा बिगड़ गया और वो शत्रुओं की तारीफ करने लगा और हमारी व्यवस्था को जाने लगा तुम कुछ नहीं करते दंडार रहो तुमको दंड मिलेगा महाराज अब देखेंगे हमने तो कोई भूल तो नहीं किया बच्चा ही ऐसा है इसके दिमाग में क्या फितर भर गया है ये करता ऐसे खुद भी ऐसे करता भी है बच्चों को इकट्ठा करने होता है उनको भी समझाता है तो बोले तो और, और बड़ा अपराध ये तो ये तो हमारे विरुद्ध क्रांति की सारी योजना बना रहा है ठीक करो अच्छी बात तो कुछ और उपाय भी चला तो श्रमदावर कभी दोनों ने अभिचार किया कृत्याोत्पन्न किया उन्हें मारने के लिए कृत्या उत्पन्न हुई कृत्या मारने का आयोजन किया और कृत्या प्रम्हाद को तो नहीं भगवान के द्वारा सुरक्षित था तो कृत्या ने प्रत्यावर्तित होकर लौट कर उन दोनों गुरुपुत्रों ने मार दिया अब गुरुपुत्रों को मर लाने पर प्रमाद को शोध हो गए इसको दुख हो गया अपने लिए दुख नहीं तो अपने को तो मारने का आयोजन करने वालों के लिए दुख हो गया प्रभागिनी प्रार्थना के भगवान से वहां पर दुखी होकर कहा कि भगवान मेरे कारण से दो ग्रह ये मारे जा रहे हैं ये बड़ा अपराध मेरा अगर मैं ठीक आपको मानता हूं अगर मैं मुझको मारने वालों के प्रति भी मेरे मन में द्वेष नहीं है अगर मैं भगवान को देखता हूं तो मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाए जीवित हो जाए प्रहलाद की क्षमा बड़ी दो उससे आगे बढ़ी बड़ा सुंदर एक प्रसन्न आता है भगवान ने हृदय कशतु का वध कर दिया प्रल्हाद ने इसमन किया भगवान ने कहा प्रहलाद सेठ कि बेटा कुछ मांगो। तो पहले तो प्रभाग के समझ में नहीं बात आई कि भगवान मांगने की चीज क्यों कह रहे हैं भला ये मांगने और लेने का क्या प्रसंग यहां पर है ये हम लोग जो बात बात में सकाम भाव रखते हैं ना इनके तो समझ में निष्काम नहीं आता और जो मांगना जानते नहीं उनको मांगने की कोई बात कहे तो उनको समझ में आती क्या कह रहे हैं भला मांगना क्या है तो प्रभाग ने नाप को ठीक समझा रहे तो महाराज ये तो आप यहाँ प्रासिक बात करें तो बने की बातें बातों में नाप देते हैं जो सेवक सेवा करे वो मांगो क्या है लोग अगर वो ऐसा है तो नश्रुक्त होगा ही बने वो तो सेवक है वो तो बनिया है बने तो है तो भगवान बोले अच्छा भैया कोई बात नहीं तुम कुछ मांगो प्रभा ने सोचा कि शायद कुछ मामले की बात मन में रही होगी कभी कभी सरकार कहें तो मेरे महाराज अच्छी बात आप देना चाहते तो यह दे कि मेरे मन में कभी मामले की भावना पैदा ही ना हो तो ये वरदान मांग लिया ये मांगने के पश्चात पर बड़ा चमत्कार हुआ प्रभाग के मन में मांगने की आ भगवान जानते थे ना कि कुछ ये मांगना चाहेगा कुछ चीज इसके अंदर अवशेष है मांगने तो वो चीज प्रभाव के रूप में और कहीं वो चीज परिहार में क्या मेरा वो एक मांगने के मन में आ गई क्या मांगो बोलो प्रहार क्या मांगता है प्रहार कैसा है भगवान मेरे पिता ने बड़ा तिरस्कार किया आपका बड़ी गाड़ियां दी आपको मेरे पिता की सदगति हो जाए प्रभु कब देखिए मांगा नहीं न मांगने की भगवान से वरदान की बात मांगी और मांगा तो क्या मांगा जिसने जीवन भर दुख दिया जिसने जीवन भर बारंबार मारने की कुचलवाने की चेष्टा की उस पिता के उद्धार के लिए उसकी सदगति के लिए अपने न मांगने का दुध तोड़कर मांग लिया क्षमा प्रहलाद की इस क्षमा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए उनके मुंह से मारे पसंद कि वरदान निकल जाए प्रलाद एक बात की कह बात कहता है कि इस पर जाएगी जहां तू पैदा हो अब देखिए शांति तो यह सब उदाहरण सामने रखकर ईसा मसीह ने जब वो कीड़े ठोंकी गई कृष्ण बुद्ध हुआ ईशा ईसा तो ने का ये भूले हुए प्राणी हैं भगवान को क्षमा करो तो इस प्रकार से सहिष्णुता या क्षमा ये प्रेमी नुंचे प्रेमी यदि किसी के कहने पर बात बात में वो उखड़ पड़ता हो गासी बात किसी के सह सहन नहीं वहां पर ना नहीं उन्होंने मिलेगा इस प्रेम के पंथ में तारीफ नहीं मिलेगी यहां तो उल्हा मिलेगा वो नारायण स्वामी को बड़े विकट बात कहते हैं वो कहते हैं कि घाटी कठिन है जहां प्रेम को धाम विकल मूर्छा शिशिक गो ये मद के विश्राम नारायण घाटी कथन जहां प्रेम को धाम विकल मूर्छा शिशत बो ये मध के विश्राम तो रस्ते की धर्मशाला है किसी को प्रेम के मार्ग में चलना हो और रस्ते में कहीं विश्राम करने की आवश्यकता पड़ जाए तो विश्राम कहां करें बिकल मूर्छा शिषक हो व्याकुल मूर्छा बेशी और शिक्षक शिषक के होना यह तो प्रेम धाम के मार्ग की धर्मशालाएं हैं के स्थान हैं। आराम के लिए है यह आराम के लिए तो प्रेमी भी और नाम भी चाहे प्रेमी भी हो और आराम भी चाहे प्रेमी भी और स्वयं भी न कर सके बात बात में उतरे वो प्रेमी नहीं वहां तो ऐसी ऐसी, ऐसी बात मिलती है महाराज कभी कभी स्वयं प्रेमा है भगवान ऐसा बार देते हैं कि मानो मा, ये तो बिल्कुल पर हैं बड़े निष्ठुर है बड़े निर्दयी है कुछ है ही नहीं इस प्रकार से डांट देते तो हैं प्रेमी को पर प्रेमी कहता है कि तुम डांटते हो नुम अपना नमांक भी डांटते कैसे एक बड़ी सुंदर एक बंगाली कवि की कविता है एक भक्त की। वो कविता मुझे याद है उसका भाव बताता हूं एक देवी थी पत्नी किसी की धर्म पत्नी थी तो उस पति ने उसका परित्याग कर दिया दुहादी हो गई और पति उसे दुख देता तो उससे किसी ने कहा कि तुम ऐसे पति का भी तुम नाम जपती हो तुम उसके उसके पति भक्ति रखती हो ये क्यों रखती हो भला तो उसने कहा कि मैं क्या ये चाहती हूं कि मुझे वो भोग सुख दे यह चाहती हूं मेरा वो सम्मान करे मेरा सबसे बड़ा सुहाग ये है कि मुझे याद रखते हैं अपना मानते याद न रखते अपना न मानते तो दुख कैसे देते <laughs> दूसरे को तो दुख दे रहे मुझे डरना पड़ता है ना मुझे वो दुख देते हैं मुझे वो सताते हैं मेरे लिए वो इतने कड़े बन जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनके हृदय में मेरी निर्दोष नीति रहती है क्या दुख देने के लिए स्मृति रहे <laughs> तो स्मृति रहती है ना तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा ये सहनशीलता शांति बुरे बर्ताव में भी अच्छाई दिखती है और ये चीज बड़ी सुंदर है इस प्रेम मार्ग में कि प्रीतम का दोष कभी दिखता ही नहीं जो चातक की कल्पना के तुलसीदास जी ने यह बड़ी सुंदर चीज ठीक समझ लेने की है वो तो कहते हैं कि बर्फ परुख पा नंख तरह टुक टूक तुलसी तरी न चाहिए चतुर चातक चूक वो वो मेघ बरसा नहीं प्यास मार दे ये अलग चीज परंतु वो बड़े कठिन कठिन पत्थरों को बरसा कर और सारे पांखों को तोड़ डाले तब तू तो वो चाचक बेचारा ये कहे तो क्या अपराध कि देखो हमने इतना भजा न मिले मसूख दिया न बरसाया चाचक के लिए स्वाथी के बूंद का जल पर यह मार क्यों दिया चाखों के टुकड़े क्यों कर दिए तो वो तब भी प्रेम करता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई वो प्रेम क्यों करता है तो कहा वो प्रेमी है लेन देन करने वाला मात कौड़ करने वाला व्यापारी नहीं चेतन चात गचित कदम प्रेतलोद के दुख तुलसी प्रेम तलोध है कहा मातन जोग। वो कहते हैं कि अपने प्यारे मेघ के दोष उस चातक के चित्त में कभी उदय ही नहीं होते क्यों नहीं उदय होते कि तुलसी प्रेम तलोधी है वहां तो प्रेम का समुद्र लहरा रहा है मापन जोख और को तो नहीं दे नहीं नहीं तो इस प्रकार से इसका नाम शांति पहले ही हमने प्रेम शुरू किया जरा से प्रेम की बात की और भगवान से चाहने लगे कि वो तो अब हम ही हम जो करें वैसा ही करें और न करें तो महाराज ये प्रेम थोड़ी है ये तो प्रत्यक्ष काम है जो प्रेम के नाम पर अपने मन की करवाना चाहता है भगवान से इसमें सहनशीलता नहीं और क्षमा नहीं तो अपने मन में इस प्रकार का भाव रखे कि पहाड़ टूट पड़े अपने ऊपर आग लग जाए अपने मन से सारी विपरीत बातें भगवान कर दे हम जो चाहते उसे न करें और जो जो न तो उसे बार बार करे प्रेमी की यही प्रथम परीक्षा होती है कि प्रेमा स्तर जो वो चाहे वो तो बिल्कुल करना छोड़ ही दे पर न चाहे वो बार बार करे और वहां पर भी उसका प्रेम काम न रहे बढ़े इस प्रकार के आदर्श को सामने रखना ये शांति का आदर्श है दूसरा अव्यर्थकाल यह बड़े काम की चीज बोले क्या करें समय तो कटता नहीं कि चलो ताशी ही खेलो ये हम लोग करते हैं ऐसा है कि बोले क्या करें दिन तो बड़ा है और काम है तो छो ये अकर्मण्यों के लिए आलसियों के लिए कभी काम नहीं होता चाहे वो आर काम बड़े रहें उनके लिए काम नहीं तो वो निकम्मे लोग बोले चलो ताश ही खेलो ये साधु भर से बिगड़ जाते हैं साधु क्षमा है हमारा साधुओं का आक्षेप नहीं करता बिगड़ जाते क्यों है घर के कहां दिया छोड़ और काम पास रहा नहीं भजन का भी अभ्यास नहीं तो कहते अच्छा एक बमे लगा लो गाजे लगाने क्यों साधु होते हैं तो एक बम लग जा छो दाम छ ये क्यों होता है इसलिए होता है कि उनका काल तो कटता नहीं तो काल करने के लिए का प्रमाद का आश्रय लेता आदमी स्वाभाविक प्रमाद का आश्रय लेता प्रमाद है जो काम करने का उसे न करना और जो काम न करने का उसे करना मन से से शरीर से व्यर्थ के बकबाद करना बह जाए पांच आदमी पर चर्चा करने के लिए बड़े प्यारे लगे तो उसमें निंदी निंदा हो लोगों की वो संत तो कहते ही निंदा दोनों को छोड़ दो दोष गुण चिंतन याद नहीं काल का अर्थ यही है कि जिसके मन में नित्य भगवान रहे भगवान ने एक तद बताया उसने का मन का नाम मन प्रसाद है सौम्य तुम मौन मात्म भी निग्रह समझ में नहीं आती कि मन में कैसे रहे तो असली बात है जितना मन बोलता है उतना वाणी बोल नहीं सकती <laughs> मन जितना बोलता है उतना बोलने के लिए वाणी के पास न शब्द है में और न समय है थोड़े से समय में जितना मन बोल जाता है और ऐसी मूर्ख भाषा में बोल जाता है कि उसका उसका उद्धर करना उसका अनुवाद करना मुश्किल है वाणी के द्वारा अध्यक्ष काल का अर्थ है कि व्यर्थ में मैंने भगवान के सिवा प्रेमी अपनी प्रेमास्पद श्री कृष्ण श्याम सुंदर राधा राघविंद्र भगवान शंकर जो भी उसका प्रेमी हो प्रेमास्पद हो उसके सिवा दूसरे के चिंतन में दूसरे के कथन में दूसरे के श्रवण में कभी भी अपने समय को न खो गए लगावे तो खोता है लगाने में तो अच्छे अच्छे में लगाए दो अच्छे तो कामें तो किसने लगा उसमें लगाया यहां तो खोना है खो गए अपने समय को काल को यह समझे कि एक एक जीवन का श्वास हमारे प्यारे की संपत्ति है भगवान की संपत्ति है हमारा श्वास हमारा जीवन हमारा नहीं भगवान की संपत्ति है तो हमारा प्रत्येक श्वास भगवान की सेवा में लगे तब तो जीवन हमारा सार्थक और एक श्वास भी यदि दूसरी किसी स्मृति में लगा दूसरे काम में लगा तो धना व्यर्थ गया तो ये इस प्रकार की जब मन में किसी के देह भावना हो जाए तभी होता है तो क्षण भर के लिए भी भूल जाना तो उसको अच्छा नहीं लगता दूसरा काम सुहाता नहीं ललित तो कशूरी जी के पास गए घर वाले गए के कहा कि ये कहा भाई रहे लखनऊ के रहे बड़े आदमी रहे तो घर वालों ने जाकर कहा उनकी दशा देखी पड़े हुए मिट्टी में धूल में पड़े लोट रहे ब्रजनी समझाया बुझाया कहा भाई कुछ तो ले लो कुछ तो, तो नहीं लिया आखिर यहाँ तक कह बात करने लगे बोलने लगे तो नहीं सुधारो जग की चर्चा एक जंगल की चर्चा सहती ललित किशोरी पार लगाओ माया की सरिता बहती बोले भैया बात लग करो पहले भी यह समझा बुझा कि हमको आवश्यकता नहीं आवश्यकता नहीं आवश्यकता नहीं ना चाहिए तो आखिर यह कह दिया कि भैया हमसे अगर बात करनी हो तो हमारे प्यारे शाम सुंदर की बात करो तो नहीं तो हम डरते हैं माया की नदी बहती है कहीं उसमें बहुत सियासत होगी तुम लोग चले जाओ यहां से तो दूसरी बात दूसरी चर्चा सुहावे नहीं भागे नहीं और कोई करने वाला हो तो वहां से अपनी आप कान मुझ जाते हैं कान वहां रहकर नहीं सुनते ये हम लोग तब देखते हैं मैं यहां भी बोल रहा हूं ना और आप लोगों में से अगर किसी का मन और तरफ बहरे होने पर भी आप ये कहेंगे मानेंगे कि भाई तुम कुछ बोल तो रहे थे पर हमारा मन दूसरी तरफ था हमने सुना नहीं तो मन यदि अपने भगवान में रहे कि तो दूसरी चर्चा कोई करे तो करता रहे उसके काल में उसकी आवाज जाएगी नहीं क्योंकि मन लगा है उस अपने भगवान में तो ये जिसके भावना हो जाती है ऐसी कि दूसरी चीज नहीं करनी नहीं सुननी नहीं देखनी तो वो श्रवण कथा नहीं सुनी हुई रचना और जेब के द्वारा दूसरा मानूंगा नहीं दूसरी बात करनी लू या नहीं और कान के द्वारा दूसरी बात सुनूंगा नहीं ये प्रतिज्ञा कर ली कृषिदास जी महाराज ने अभी अभी हाल के बाद विष्णु देव अंदर रहे हमारे मित्र थे ये गायन संगीत के आचार्य थे पहले पहले जीवन पैसा तो मुझे पता नहीं लेकिन तो उनका अंतिम जीवन जो है वो इतना बढ़िया जीवन की क्या कहा जाए वो संगीताचार्य और उनके पास आने वाले लोगों में भक्ति नहीं थोड़े भक्त आते बाकी वो संगीत सीखने वाले और संगीत सीखने वालों में केवल हिंदू नहीं पारसी भी मुसलमान भी ईसाई भी संगीत विद्या सीखने संगीत कला सीखने आते उन्होंने उम्मीद कर लिया कि हम तो महात्मा के भजनों का जो कुछ गाएंगे ही नहीं राज चाहे कौन सी गाने उनको सिखाने के लिए तो उनके पास जो सीखने आते मैंने आंखों देखा है सुना है मैं पास रहकर के प्यार मुसलमान ऐसा ही आते उनको भी सूरदास का कुशदास का कभी गाना पड़ता अगर उसे रात सीखनी है तो वो गाना पड़ेगा और चीज में और चीज गाते ही संगीतज्ञों में वो एक, एक परिभाषा चीज वो चीज सुनाओ तो चीज में वो चाय को सुना देते अपना आलाप करते हैं चचाए वो कुछ भी सुनाओ गंदी से गंदी चीज पर उनका ये डीम था कि सिवा भगवन नाम भगवत संबंधी ज्ञान के कुछ और दूसरी चीज गाते नहीं चाहे तो पढ़ने को आओ चाह उन जल से देखे संगीत के जल संगीत के जल उनका अभी आप मानेंगे उनका नाम के बड़े साहब पर वो थे वास्तव में संकीर्तन समारोह वो पहले सब तो सबसे पहले रहा रुपयाघम ये थे और यहां तो चीज हो गई थे महाराज अब तो जमाना पलटा अहमदाबाद की बात है कांग्रेस थी मैं उसमें गया था गांधी जी थे तो भीड़ बहुत ज्यादा थी गांधी जी ने बड़ी चेष्टा की कि भी शांत हो जाए जाए नहीं एक एक बड़ा ऊंचा ऊंचा बनाया हुआ करीब होगा उस पर कोला खड़े हुए उन्होंने चेष्टा की एक निर्जा उन्होंने कहा विष्णुदेव कुमार को बुलाओ नहीं गए <coughs> उन्होंने कहा महाराज आप शांत कर बोले भी कर देते चरे ऊपर रघुपति राघव राजा राम शुरू हो गए दूसरी कोई चीज नहीं और उनके वो गान माध्यम की चमान जनता रघुपति राघव राजा राम बोलने लगे नाइटा उस समय लिए लाखों जनता अपने आप निष्ठब्ध हो गई और रघुपति राधा राव बोलने लगी तमाम कोलान शांत हो गया उस समय गांधी ने कर दिया था कि प्रत्येक कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के जगह संस्कर जी का प्रभु राघा राजा होता था तो मुसलमान ईसाई पारसी सब बोलते थे और वो कहते थे कि जी हमने सुना मुस्लिम कि हमारा नेशनल एंशन है राष्ट्रीय गान है यह हमारा मुस्लिम गाते सब गाते उसके बाद हमने एक बात और देखी कि उनके काम में निरंतर राजा राम पड़ता रहे उन्होंने ये व्यवस्था की तो जाते तो दो विद्यार्थी बाहर खड़े राघा राजा राम गाते रहते जिससे उनके कान में रघुपति राघा और राजा राम पढ़ता रहे जब आपको सोते तो विद्यार्थी रहे उनके विद्यार्थियों का एक एक घंटे का पेहरा रहता दो दो का कि जिसमें रघुपति राघव राजा राम उनके कान में सोरे हुए भी पढ़ता रहे उन्होंने व्यवस्था